गीता तत्व चिंतन पाप से बचने का उपाय शंकराचार्य तथा तिलक के मतों की विवेचना इसका तात्पर्य यह है कि शंकराचार्य मुक्ति में कर्मयोग को सामर्थ्य नहीं देखते मुक्ति की यह सामर्थ्य केवल ज्ञान में है उनके अनुसार कर्मयोग चित्त को शुद्ध कर ज्ञान अर्जन की पात्रता दे सकता है बस यहीं तक उसकी गति है अतएव जिसने ज्ञान लाभ कर लिया उसके लिए शंकराचार्य की दृष्टि में कर्म का महत्व तो नहीं रह जाता इसके विपरीत लोकमान्य तिलक यह मानते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान ज्ञानलाभ के पश्चात भी लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए गीता भी वस्तुतः इसी अर्थ को ध्वनित करती है श्री भगवान कहते हैं कर्म न ही संसिधि आस्थिताजनकादय लोकसंग्रहवा सम्पस्य करतीमर्हसी सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर भारत कुर्याद्विदास तथा सक्तृष लोक संग्रह जनक आदि लोगों ने कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी फिर लोक संग्रह को देखते हुए भी तुझे कर्म करना चाहिए हे भारत जैसे अबुद अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्त होकर कर्म करते हैं वैसे ही आत्मवेत्वा विद्वान को आसक्ति से रहित होकर लोक संग्रह करने की इच्छा से कर्म करना चाहिए लोकमान्य तिलक ज्ञानमूलक भक्ति प्रधान कर्मयोग को गीता का प्रतिपाद्य मानते हैं वे इस बात में शंकराचार्य से सहमत हैं कि मोक्ष केवल ज्ञान से प्राप्त होता है पर वे कर्मयोग को केवल ज्ञान का उपायभूत ही नहीं बल्कि ज्ञान के बाद भी जीवन पर्यंत अनुष्ठेय मानते हैं ज्ञान लाभ के पहले कर्मयोग भले ही थकावट का कारण बनता हो पर ज्ञानलाभ के पश्चात तो वह स्फूर्ति और ताजगी प्रदान करने वाला रसायन बन जाता है जैसे जब हम तैरना सीखते हैं तो तैरने की क्रिया हमें हम थकावट और अवसन्नता लाती है पर जब हम तैरना सीख जाते हैं तो तैरकर थकावट दूर किया करते हैं यदि हम कभी बहुत थक गए अवसन्न हो गए तो कहते हैं चलो जरा तैर आए कर्मयोग भी ठीक ऐसा ही है जब तक शरीर में प्राण है तब तक कर्म भी बने रहते हैं ज्ञान लाभ की पूर्व साधना के रूप में और तत्पश्चात लोक संग्रह के रूप में कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता जब तक हम में छोड़ने की बुद्धि होती है तब तक कर्म नहीं छोड़ते। श्री रामकृष्ण का मत गर्भिणी और घाव के उदाहरण श्री रामकृष्ण से जब भक्त पूछते थे महाराज कर्म और कब तक करें वे कब छूटेंगे तो वे इसके उत्तर में कहते थे कर्म को छोड़ने की चिंता तुम क्यों करते हो तुम उनकी ईश्वर की ओर बढ़े जाओ प्रयोजन समझकर कर वे तुम्हारे कर्म कम करते जाएंगे वे गर्भवती बहू का उदाहरण देते थे जिसकी सास धीरे धीरे उसके काम काज कम करती जाती है जब प्रसव काल समीप आता है तो सास उसका काम एकदम कम कर देती है और प्रसव के बाद तो बहू अपने बच्चे को लेकर ही व्यस्त रहती है इसी प्रकार जब व्यक्ति ईश्वर की ओर जाता है तो ईश्वर उसका कर्म उसी परिमाण में कम करते जाते हैं जिस परिमाण में उसकी साधना की तीव्रता होती है और जब वह केवल भगवान को ही लेकर डूब जाता है तब भगवान उसके सांसारिक कर्मों का भार अपने ऊपर ले, ले लेते हैं श्री रामकृष्ण इस कर्म त्याग की बात को समझाने के लिए एक दूसरा दृष्टान्त देते थे जैसे घाव सूख रहा है उस पर पपड़ी जम गई है पपड़ी को जबरदस्ती निकालने की ज़रूरत नहीं और यदि कोई बलपूर्वक पपड़ी को निकाल दे तो घाव सूखेगा नहीं बल्कि हरा हो जाएगा घाव के सूखने पर पपड़ी को निकालने की आवश्यकता ना होगी वह अपने आप झड़ जाएगी सोते में या चलने में कब पपड़ी झर गई इसका पता तक न चलेगा इसी प्रकार कर्मों की पपड़ी को जबरदस्ती जो उतारने लगता है वह कभी कर्म से मुक्त नहीं हो पाता हम जब कर्मयोग का अभ्यास करते हुए ईश्वर की ओर आगे बढ़ चलेंगे तो एक दिन कर्मों की पपड़ी अपने आप झड़ जाएगी यही कर्म बंधन से मुक्त होने की अवस्था है प्रस्तुत श्लोक में भगवान कृष्ण इसी प्रकरण का उत्थापन करते हैं और अर्जुन से कहते हैं अब तक तो तुझे मैंने सांख्य की बुद्धि दी आत्मज्ञान का उपदेश दिया पर अब योग की बुद्धि देता हूँ जिससे युक्त होकर तो बंधन को काटने में समर्थ हो जाएगा और पाप से मुक्त हो जाएगा वास्तव में यह कर्मयोग पाप से मुक्त करने का अमोख रसायन है जिसका उपदेश श्री भगवान ट्रस्ट स्लोक से प्रारंभ करते हैं